सोलह श्रृंगार किए अबतों में जीवन भरा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि पिछला हफ्ता आपका बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा होगा और आप दिल थाम के बैठे होंगे इंतज़ार में कि आज क्या नया सुनाने वाले हैं शर्मा जी रमेश जी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे लिए एक बार फिर से वो सब कुछ फ्लैशबैक की तरह घूमने वाला है और मैं वो सारी मेमोरीज को फिर से रिकॉल करने वाली हूँ तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप आज सुनने वाले हैं नरेंद्र जी विवेकानंद में कैसे बदल गए माउंट आबू का स्थान ऐसा स्थान है जिससे कई सारे परिवर्तन हुए आज एक और नया चमत्कारिक परिवर्तन हम सुनाएंगे आपको पूजा मुझे लगता है कि जब हम लोग नक्की लेक के पास में ये बातें सुन रहे थे शर्मा जी से वो जो सीनरी है बिल्कुल वहाँ का माहौल बदल जाता था हम बदल लोग बदल कुछ और दुनिया में चले जाते हाँ, थे उनके बात जी, मुझे मुझे याद है जब मैं इससे पहले एक बारी नक्की लेक पर आई थी तो सिर्फ हम लोग बोटिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सनसेट चले जाते हैं हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं लेकिन इस बार जब मैं नक्की लेक पर बैठी हुई थी और जब हम शर्मा जी के साथ बोटिंग करते हुए वो सारी बातें सुन रहे थे बहुत ही तो वो नकी <laughs> लेक नहीं मुझे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लग रही थी शर्मा जी इन सारी चीजों को किस तरह से जोड़ के बता रहे थे और वो सीन दिखा रहे थे बड़ा ही वो चित्रण बिल्कुल अलग था ऐसा लगता मैं उसी जमाने में चली गयी हूँ जब वो विवेकानंद जी का टाइम चल रहा है जी जी आप सुन रहे है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर माउंट आबू की गौरव गाता सुनते रहो मुझे लगता है कि हम हम पिछले दो एपिसोड से सब से सबसे पहले से पहले कार्यक्रम के शुरू होने शर्मा जी की एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाते हैं क्योंकि शर्मा जी को गाने का बड़ा शौक है और हमें उन्हें गाते हुए देखना भी अच्छा लगता है और सुनना भी तो क्यों ना इस सिलसिले को जारी रखते हुए एक और गीत आज के इस एपिसोड में भी शर्मा जी से हम सुनेंगे शर्मा जी एक और गीत आज भी सुनाइए जैसे पा जाए अपूर वैसे मिल गई मेरी बंजारन वैसे मिल गई मेरी बंजारन वो जैसे पा जाया अपनी हिरन हो जैसे पा जाया अपनी हिरन भौरप मद हो चांद नाच गौरव मद हूँ चांद नाच पागल हवा गीत गोविंद वाचे रे धोर मदूष चांदे पागल हवा गीत गोविंद वाचे जैसे ओ जैसे ओ जैसे मरुथल में आया वृंदावन ओ जैसे मरुथल में आया वृंदावन वैसे मिल गई मेरी बंजारन वैसे मेरी बंजारन वो जैसे पा जाए अपनी हिर हिर आखों में अब तू आंखों में अब तू क्या वड़ा भूले गीत गुनगुनाए रहा अब तो नींद गया भूले गीत गुनगुनाए हो जैसे हो जैसे पा जाए जीवन पूरा मरण हो जैसे पा जाए जीवन पूरा मरण हो वैसे गई मेरी बंजारन से बंजारण हो जैसे पा जायापु और धन्यवाद शर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुनकर चलिए पूजा अब आगे बढ़ते हैं और सभी श्रोताओं को कहेंगे कि आज का एपिसोड आपके लिए खास तो चलिए आगे सुनते हैं नरेंद्रनाथ का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे हुआ इसके पीछे का राज आइए सुनते हैं डॉक्टर शर्मा के द्वारा भारत दर्शन भारत धर्म भारत दृष्टिकोण के प्रति जो समर्पित था वो नरेंद्र यही अर्बुदाचल की भूमि में गोदी में जो कि विश्व की सबसे पुरातन पर्वत श्रृंखला की गोदी में है यहीं पे आके उन्हें वो नया नाम मिला जिसको आज हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद किंतु उस तीन महीने या दो महीने के अंदर घटना चक्र इस गति से चला कि देखने में सोचने में समझने में विस्मय भी होता है आनंद भी होता है यहां पर एक स्वामी एक संत एक संयासी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसके मन में भी देश प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित है श्याम जी कृष्णा वर्मा श्याम जी कृष्णा वर्मा अपने जमाने के बहुत ही पहुंचे हुए वकील थे राष्ट्रवादी थे क्रांतिकारी थे और उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था लंदन में जहां पे वो उन सब युवा छात्रों छात्राओं को पनाह देते थे जो इंग्लैंड में कानून पढ़ने जाते थे ये पना देना तो अलग था किंतु उसके अंदर जो निहित बात थी जो महत्वपूर्ण बात थी वो उन सब को क्रांति के लिए तैयारी करते थे उनको प्रोत्साहित करते थे और उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा देते थे, थे। इत्तेफाक से संयोग से श्यामजी कृष्णा वर्मा उस समय अर्बुदांचल में थे उनके मित्र थे मुकुंद सिंह जहाँ आज वर्तमान में पांडु भवन है उसी इलाके में मुकुंद सिंह जी का छोटा सा मकान था और रोज शाम को मुकुंद सिंह जी के यहाँ श्याम जी कृष्णा वर्मा और कई लोग सत्संग करते थे जब नरेंद्रनाथ नक्की के तट पर आके बसने लगे तो शनह शनह धीरे धीरे वो भी एक सत्संग में जुड़ गए और वो श्याम जी कृष्णा वर्मा के अभिन्न मित्र बन गए और उसके बाद वो दोनों मित्र रोज ही नक्की के तट पर विमर्श करते थे दर्शन पर धर्म पर देश की स्थिति पर स्वामी नरेंद्र नाथ बहुत व्याकुल थे पीड़ित थे इस बात से कि उनका देश बहुत दरिद्र है उनका युवक जो है वो सो रहा है वो चाहते थे कि उनका देश दरिद्रता से मुक्त हो अज्ञानता से मुक्त हो और उनका युवा जो है वो जगे जगके उठे उठ के चले और देश का उन्नत हो और इसलिए वो वहीं पर ही चंपा गुफा है उस गुफा में रहते थे और वहीं पे वो तपस्या करते थे इस दौरान एक संध्या के दौरान वो वहीं थे और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी इतफाक से वहाँ से गुजरे अपने साथियों के साथ अपने अल, अफसरों के साथ सामंतों के साथ और उन लोगों ने अचानक जब उनका परिचय कराया गया स्वामी जी से अर्थात श्यामजी कृष्णा वर्मा ने खेतरी के महाराजा को और राजा साहब से स्वामी जी का परिचय कराया तो उनके जो साथ में थे वो सब महाराज की स्वामी जी की मखौल उड़ाने लगे राजा के डांटने पे सब चुप हुए और ये निश्चित किया गया कि खेतड़ी भवन खेतड़ी हाउस या खेती पहले जो भी कहें उसमें अगले दिन प्रातः सभी राजाओं की उपस्थिति में स्वामी जी सत्संग करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि ईश्वर है। दोस्तों आपने सुना कि शर्मा जी क्या कह रहे थे वहां पर एक चुनौती आई नरेंद्रनाथ जी के पास और वो चुनौती ये थी कि ईश्वर है इस दुनिया में इसको प्रमाणित करना था और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम इस ट्विस्ट के बीच में कहा से आ गए लेकिन क्या करें इस कहानी को और सस्पेंसफुल बनाने के लिए हमें तो आना ही पड़ेगा तो दोस्तों आप सब जैसा कि जानते ही हैं, हर इंसान बिना संघर्ष के अपने जीवन में महान बन ही नहीं सकता और जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए है या हमारे देश के बाहर भी जितने महापुरुष हुए है सबने ऐसा कोई ना कोई संघर्ष तो किया ही है यहाँ तक कि कईयों ने तो अपना पूरा जीवन काल संघर्ष में ही बिता दिया तो हम देखते हैं कि विवेकानंद जी ने संघर्ष का सामना कैसे किया और इसके बाद क्या हुआ तो चलिए शर्मा जी से ही सुनते हैं आगे की कहानी क्योंकि तर्क उठाता कि जो दिखता नहीं है वो है नहीं और जब है नहीं तो नरेंद्रनाथ नाथ उसकी पैरवी क्यों करते हैं क्यों लोग भटकाते हैं बहकाते हैं और युवा को बरगला करते हैं कि ईश्वर है जब ईश्वर दिखता ही नहीं है तो ईश्वर कहाँ से है स्वामी जी बड़े विनम्र थे नरेंद्र बहुत शांत व्यक्ति थे उन्होंने मान लिया कि हाँ ईश्वर नहीं है किंतु क्योंकि वो भगवा पहने हुए थे और वो सामंत लोग जो राजा के साथ थे वो किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं थे अंत में ये ठीक किया गया कि अगले दिन गर्मी का समय था इसलिए सारे राजा महाराजा अर्बुदांजलि आते थे सैर सपाटा करने आनंद मनाने इसलिए भी आते थे कि एजीजी असिस्टेंट टू द गवर्नर जनरल गर्मियों में यहीं रहते थे अजमेर से यहाँ आकर वो रहते थे और इस समय इसलिए पूरे राजपूताना की राजधानी के रूप से माउंट आबू काम करता था ऐसी स्थिति में अगले दिन दरबार बुलाए गए खेतरी हाउस खेतरी हाउस अच्छा खेतरी भवन या खेतरी पैलेस या खेतरी महल आज वो स्थान है जो कि सोफिया स्कूल है वहाँ से खेत्री महाराज के और नरेंद्र के सारे चिन्ह गायब हो चुके हैं किसी को भी इससे मतलब नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किंतु वही वही भवन है वही भूमि है जहाँ पर ये बैठक बैठी थी सब राजाओं के सामने सब राजाओं के सामने जब नरेंद्र प्रस्तुत हुए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि खेतरी राजा के पूर्व जो थे पड़ पड़ पड़ दादा उनका एक बहुत महान बहुत बड़ा विशाल तैलचित्र था उन्होंने सेवकों से कहा कि उनको जमीन पर रख दिया जाए यहाँ तक तो सबने स्वीकार किया जब उसके अगले क्षण स्वामी जी बोले कि उस पर थूका जाए तो सभी राजा खिन्न हो गए और खेती के राजा नाराज़ हो गए स्वामी जी ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा अपमानित करने का कोई कारण नहीं था न इच्छा थी न मकसद था मेरा तो ये बताने का था कि आप कैसे कहते हैं कि ये तैलचित जिसका है वो आपके पड़ पड़ दादा थे आपने तो उनको देखा ही नहीं जब आपने देखा नहीं तो आपने क्यों मान लिया इटली के राजा विवेकशील थे समझदार थे विद्वान थे वो उस सहज बात का गुण रह समझ गए और उन्होंने तुरंत स्वामी जी के पाँव में पड़कर शाष्टांग प्रणाम किया और स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए क्योंकि आप तो विवेक के आनंद हैं सागर हैं आप तो विवेकानंद हैं और अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि साफा लाया जाए साफा क्यों क्योंकि राजस्थान में जब सम्मानित किया जाता है किसी को तो उसको साफा पहनाया जाता है क्योंकि वो स्वामी थे इसलिए उनको भगवान साफा, साफा ही पहनाया गया और तब से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए इस कारण से भी इस पावन भूमि का महत्व होता है तो दोस्तों आप सभी ने अभी सुना कैसे नरेंद्रनाथ नाथ स्वामी विवेकानंद बने और वो भी यही से माउंट आबू से और उसके बाद राजा खेतड़ी ने उनको कैसे हेल्प किया उनके साथ कैसे उनके संबंध बने वो भी बातें बहुत ही रोचक है और वो सुनेंगे ब्रेक के बाद पूजा। जी रमेश जी रमेश हम अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाएंगे, लेकिन दोस्तों हम बहुत जल्दी वापस लौटेंगे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हुए की कैसे जब खेतड़ी के राजा ने विवेकानंद जी से अपना शिष्य बनने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन आगे क्या हुआ और कैसे शिकागो की बहुत फेमस यात्रा भी विवेकानंद जी के माउंट आबू ऐसी शुरू हुई ये सब बातें हम जानेंगे ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर माउंट आबू की गौरव गाथा डॉक्टर शर्मा के द्वारा सुनते रहो मुस्कुराते रहो जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली का क्षमा शिवा धात मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से मुर जाकर मायो मायोसियों में मुझ मायोसियों में मिले मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले स्वामी जो लिखे तक दीर को राह गुम जाने कडर है मगर इस फकीर को हर सफर आसान गुजरे हर सफर आसान गुजरे साथ साया तू चले मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से मिले स्वामी ये चुनौतिया डोर अनजाना खिंचे नाचे सब कट कर्म करने स्वार्थ से कर्म करने स्वार्थ से मुक्ति माया से मिले मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से मिले स्वामी सभी दोस्तों का ब्रेक के बाद फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका चहता कार्यक्रम माउंट आबू की गौरव गाथा में तो पूजा जी रमेश जी हमने अपने दोस्तों को वेट करवाया था कि हम बताएंगे विवेकानंद जी और खेत्री के राजा के संबंध कैसे बने जी, और जी. कैसे उनकी शिकागो की यात्रा यहीं से शुरू हुई तो चलिए वो सारी बातें अभी हम सुनायेंगे आइए सुनते हैं डॉक्टर शर्मा के द्वारा कि हमारे सोच में हमारे ज्ञान में संज्ञान में हमारी स्मृति में जो सबसे महान सद्य हमारे परिचित जो हमारे करीब जीवन के करीब जो सबसे हैं जो संत हुए स्वामी विवेकानंद वो यहाँ हुए थे स्वामी जी कहते रहे कि नहीं नहीं मैं आपका गुरु नहीं हो सकता हम मित्र हो सकते हैं और खेचड़ी का राजा जिद करते रहे बाल हट करते रहे कि नहीं उन्हें तो उनका गुरु बनना ही पड़ेगा खैर निष्कर्ष क्या निकला उन दोनों के बीच की बात है किंतु उसका फल यह निकला कि राजा ने कहा कि स्वामी जी शिकागो में दो साल बाद अट्ठारह में विश्व धर्म संसद बैठ रहा है और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को जाना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद विनम्रत बोले कि वो तो दरिद्र हैं न तो अमेरिका जानते हैं न आना जाना जानते हैं न उनके पास धन है उससे भी ज़्यादा चिंता उस बात की है कि दक्षिणेश्वर कलकत्ता में जहाँ पर उनका छोटा सा आश्रम था वहाँ पे उनके जो शिष्य थे उनके साथी लोग थे सन्यास सन्यासी उनका देख कौन करेगा खेतरी राजा ने कहा इसकी सबकी तैयारी की गई है जिम्मेदारी ले ली गई है इस सब के लिए सब कुछ कर लिया गया है उनके प्रवास के लिए जहाज से सब बंदोबस्त हो गया है सुविधा कर ली गई है सब इंतजाम हो गया है शिकागो में कहाँ रहेंगे कब रहेंगे कैसे रहेंगे उस सब का बंदोबस्त हो गया है और जहाँ तक दक्षिणेश्वर का बात है जिगी बात है वहाँ पर जितने भी सन्यासी हैं उन सब की रखरखाव के लिए उनके रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए सारे प्रयोजन बना लिया गया और इस तरह से जो एक सामान्य सन्यासी था नरेंद्रनाथ, वो अर्बुदाचल में आकर विश्व की सबसे पुरातन पर्वत श्रृंखला की गोदी में आकर माउंट आबू में आकर दबोड ऑफ गॉड में आकर विश्व का महानतम भारतीय सन्यासी बन गया हमारे देश का गौरव बन गया हमारे देश की सोच समझ हमारा दर्शन हमारा धर्म हमारा तौर तरीका उसने विश्व को दिखाया, दिखाया समझाया और विश्व मंत्रमुग्ध किंकर्तव्य मूल वशीभूत उनको सुनता रहा और उसके बाद की बात है कि आज विश्व हमारे दर्शन हमारे धर्म हमारी सोच हमारी संस्कृति का मानता है और यह किस हुआ कब हुआ कहाँ हुआ यह अर्बुदांचल में हुआ तो आप देखिए मैं जिस स्थान की बात कर रहा हूं मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि ईश्वर ने मुझ पर अनुकंपा की है मुझे आशीष वचन दिया है कि मैं भी इस पावन भूमि में आकर रह सकूं अपने जीवन को सुधार सकूं तो दोस्तों आपने देखा कैसे डॉक्टर शर्मा जी जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं माउंट आबू की हरेक चीज़ एक कोना कोना जिनसे वो परिचित हैं अपने आप को इतना धन्य महसूस करते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि भगवान की आ, अनुकंपा उनके ऊपर हुई है और सच में रमेश जी मैं भी ये बात कहना चाहूँगी अपने दोस्तों को भी कि जब मैं भी उनसे ये सारी बातें सुन रही थी तो आज मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में बैठ के अपने आप को बहुत गर्व में महसूस कर रही हूँ मुझे बहुत प्राउड हो रहा है अपने ऊपर कि मैं ऐसी पावन धरती पर आई इस जगह को मैंने देखा जाना घूमा और महसूस किया जैसा आपको फ़ील हो रहा है वैसे मुझे भी फील हो रहा है क्योंकि मैं भी साथ में था एंड एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम जिन चीज़ों को इतिहास में पढ़ते थे उसका कुछ रहस्यमय बातें शायद हम लोग जान नहीं पाए थे उस समय और यहाँ पर आने के बाद शर्मा जी को जब सुना तो वो चीज़ें एकदम लाइवनेस फिर से रिपीट हो गई पूरी हिस्ट्री मेरे जीवन की यानी हमने जो स्कूलों में पढ़ा था स्वामी जी के बारे में और भी बहुत सारे संतों के बारे में हमने पढ़ा था लेकिन वो सारी बातें यहाँ पर सुनते सुनते वो लाइवनेस जो है फिर से बचपन की बातें याद आ गई और वो कनेक्ट होती जा रही है। कनेक्ट होती जा तो तो रही है। रमेश जी, अब हम आगे क्या सुनाने वाले हैं अपने दोस्तों को हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया आगे जो है हम महाराष्ट्र में काफी संत हुए है लेकिन उसमें से एक बहुत ही फेमस संत रहे गोखले बाबा वो भी यहाँ पर माउंट आबू में आए थे और उनका भी रोल माउंट आबू से किस तरह से जुड़ा है वो बातें भी हम सुनेंगे ऐसे बहुत सारे संत होकर गए हैं जिनके बारे में शर्मा जी समय समय पर हमें बताते अपने रहेंगे अपने ज्ञान का पिटारा खोलते, खोलते जाएंगे।, जाएंगे और हम अपने श्रोताओं को सुनाते जाएंगे तो चलिए आगे सुनते हैं शर्मा जी को इसके बाद एक बहुत अद्भुत मराठी साधु आए थे जो अपने जाल में इंजीनियर थे वो थे गोखले बाबा गोखले बाबा भी पता नहीं नक्की झील के आसपास क्या तरंगे हैं क्या आकर्षण है गोखले बाबा भी बरसों वहाँ रहे और उन्होंने बहुतों का मन परिवर्तन किया बहुतों को सतपथ दिखाया ठीक जैसे ही जैसा हमारा गायत्री मंत्र कहता है कि हमें सतपथ दिखा अगर आप कुरान को सुने तो कुरान भी यही कहता है अपनी प्रथम सुरा में कि हे अल्लाह हमें सतपथ दिखा तो हमारे साथ रहे हमें छोड़ मत और यही बात गोखले बाबा ने सबको सिखाई कि कोई भी हो ईश्वर हो अल्लाह हो भगवान हो उसका साथ लो उसको हरदम सखा बना के चलो महबूब बना के चलो उससे इश्क करो उससे मोहब्बत करो उससे प्यार करो उससे डरो मत कभी भी डॉ गॉड फियरिंग मत हो हरदम गॉड लविंग हो उन्होंने कितने युवाओं को उस समय जो माउंट आबू में थे इतना ज्ञान दिया इतना प्रोत्साहन किया कि उस जमाने में अगर आप देखें तो बहुत सारे युवा जो बहुत ही मामूली यहाँ स्कूल था उसमें पढ़ते थे उसमें कितने डॉक्टर बने कितने इंजीनियर बने कितने लेखक बने कितने कलाकार बने वो कहानी कभी और उनके नाम कभी और उनकी योग्यताएं उनकी सफलताएं उनकी उपलब्धियां कभी और किंतु गोखले बाबा थे और यही नहीं अगर आप आगे जाके देखें एक सिंध का व्यापारी जिसने सन्यास लिया और जिसने आज विश्व में इतनी बड़ी श्रृंखला बैठा दी इतनी बड़ी उसने शुरुआत कहाँ से की भावा लेखराज ने इतनी बड़ी जो शुरुआत थी जो प्रारंभ था जो लंबी यात्रा का पहला कदम था विश्व में कोने कोने में ब्रह्म फैले हुए ये कहां से शुरू हुआ अरबुदानचल से उन्होंने अरबुदानचल क्यों चुना वो दिव्य ज्ञान के धनी थे विवेकशील थे उन पर अद्भुत ज्ञान था और उन्होंने उस ज्ञान से ही उस दृष्टि से ही विश्व की सबसे पावन भूमि को चुना अर्बुदांचल को जो कि विश्व की सबसे पुरातन पर्वत श्रृंखला की गोदी में तो दोस्तों गोखले बाबा यहाँ पर आकर एक अलग आकर्षण में खो गए इस सुंदर वादियों में यहाँ पर उनको बहुत ही अलग फीलिंग एक अलौकिकता उनको महसूस हुई और वो यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे और लोगों को जागरूक भी करते रहे और रमेश जी सिर्फ गोखले बाबा ही नहीं।, नहीं शर्मा जी ने बताया कि दादा लेखराज भी जो कि सिंध में एक बहुत बड़े व्यापारी थे उन्होंने भी यहाँ की अलौकिकता को अपने अंदर महसूस किया और ब्रह्मा कुमारी जो कि वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर संस्था है आध्यात्मिक संस्था है उसकी शुरुआत भी माउंट आबू यानी अर्बुदाचल से हुई है तो चलिए पूजा जी मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों को बताया है माउंट आबू के बारे में आगे और भी बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में डॉक्टर शर्मा जी से हम सुनेंगे और आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है जी समय की घड़ी अभी कह रहा है हम सभी को गुड बाय करने का समय आ गया है तो पूजा जी हमेशा की तरह हम याद दिलाएंगे अपने दोस्तों को कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके लिए हमें मैसेज करना ना भूलें मैसेज भी कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं मैसेज करने के लिए नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह और कॉल करने के लिए नंबर है चौरानवे तो दोस्तों जल्दी से फोन उठाइए और हमें नंबर मिलाइए मैसेज के द्वारा अपनी भावनाओं को बताइए या फोन करके अपनी आवाज़ में हमें बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है तो चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत इसी वादे के साथ कि हम आपसे अगले हफ्ते इसी टाइम पर फिर मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ सुनते रहो मुस्कुराते रहो में जीवन ने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सोलह सिंगारों में जीवन भरा कितने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार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 के पहन चांदी की उपटन किए स्वागत करें वन देवी सोला श्रृंगार किए पर्वतों में जीवन भरा जामुन खजूर कहीं, जंगल जले भी करूंद कही आम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जलेबी करोंदे कहीं, कोई बना कोई नथुनी थुनी का था कोई बनाहार कोई नथुनी का था अंगूरों की मिखिला बनी उड़बेली पल पों तले बाकी के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए हरबतों में जीवन भरा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 सम के मेले लिए तो जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए अरबतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सिंगार पर्वतों पर में जीवनों पर में